ऋन्सम सुक्तम भावार्थ इंद्र के लिए सोम रस निकाला जाए उसे अर्पण किया जाए इस स्तोत्र पाठ से जो पवित्र हुआ होता है वही सोम अच्छी प्रसन्नता देता है हम भी ऐसे स्तोत्रों का पाठ करें जो वीरों को प्रिय लगे तथा वे सभा में बैठकर हमारे स्तोत्रों को ध्यान से सुने भावार्थ स्तोत्रों के उच्चारण के साथ तैयार किया गया सोम का प्रत्येक पात्र इंद्र को प्रसन्नता देने वाला होता है हर एक स्तोत्र में धनवान इंद्र की प्रशंसा होती है जिस प्रकार पुत्र अपने पिता को बुलाते हैं उसी प्रकार लोग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र को बुलाते हैं भावार्थ सोम रस तैयार करते समय होता इंद्र के जिन गुणों का वर्णन करते हैं वे कर्म इंद्र पहले कर चुके होते हैं और भविष्य में भी वह ऐसे ही अनेक कर्मों को करेंगे इंद्र शत्रुओं की सब नगरियों पर अकेले ही adipat जमाते हैं भावार्थ इंद्र के सुरक्षा के साधन परस्पर संयुक्त हैं तथा शीघ्रता से लोगों की रक्षा करने वाले वह एक ही वीर धनों का यथा योग रीति से विभाग करके सभी को देते हैं तथा सब की सुरक्षा करते हैं हमें भी उनकी कृपा से प्रिय एवन कल्यारकारी का सुख मिलें भावार्थ होता गण बलवान इंद्र की इसलिए प्रशंसा गाते हैं कि वह मनुष्यों एवं नेताओं की सुरक्षा करें वह हजारों प्रकार के बल तथा अश्व दें जो हमें धन अन्न एवं बल बढ़ाने में सहायक हों उनकी हम प्रशंसा करें सप्तविंशम सुक्तम भावार्थ ज्ञानी लोग संकट आने पर उससे पार होने के लिए बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करते हैं तथा प्रभु इंद्र की कृपा भी प्राप्त करते हैं नेता को चाहिए कि वह मनुष्यों को उसकी योग्यता अनुसार धन प्रदान करें भावार्थ हे इंद्र जो सामर्थ्य आप में है उसे आप अपने समान विचार वाले नेता गणों को प्रदान करें आप मनुष्यों को संगठित करें आप जिस सामर्थ्य से शत्रुओं के किलों को तोड़ते हैं उस अपने सामर्थ्य को ज्ञानी लोगों के लिए प्रदान करें भावार्थ इस पृथ्वी पर जितने कुरूप अथवा स्वरूप पदार्थ एवं मनुष्य हैं उन सब में वह प्रभु इंद्र वास करते हैं सभी स्थावर एवं जंगम जगत का भी वही एकमात्र स्वामी हैं वह दाता के लिए अनेक प्रकार के धन देते हैं जो उदार चरित्र हैं उन्हें प्रभु हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करते हैं भावार्थ दाता धनपति हमारी विनती पर हम सबकी सुरक्षा के लिए हमें बल प्रदान करें अर्थात धनपति अपनी सुरक्षा के लिए वीरों को धन दें तथा उस धन से वे वीर संगठन करके उस धनपत की रक्षा करें भावार्थ हे इंद्र हमारे ऐश्वर्यों की वृद्धि करें हमें उत्तम धन दें उत्तम साधनों से प्राप्त हुआ धन ही उत्तम धन कहलाता है ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए हम आपके मन को अपनी ओर आकृष्ट करें अस्तु विन सम सुक्तम भावार्थ है हे इंद्र आप सर्वज्ञ होने के कारण हमारे मनोरथों को जान तथा उनको पूरा करने के लिए हमारे पास आए आप पूरे विश्व को तृप्त करके उसे संतोष प्रदान करते हैं इसलिए विश्व के सभी प्राणी आपको बुलाते हैं तो भी आप हमारी प्रार्थना ध्यान देकर सुने भावार्थ इंद्र अपनी महिमा से ऋषियों के काव्यों की सुरक्षा करते हैं तथा अपने हाथों में वज्र धारण करके दृढ़तम शत्रुओं को भी हराते हैं जिन काव्यों में वीरों की वीरता का उल्लेख है वे काव्य सुरक्षित रहें ऐसे वीर शास्त्रास्त्रों को धारण करके ऐसा पराक्रम दिखाएं कि वे पराक्रम शत्रुओं के लिए असह्य हो जाए महावार्थ जो प्रभु की आज्ञा के अनुकूल होकर चलता है उसकी सब जगह प्रतिष्ठा होती है ऐसे प्रतिष्ठित वीर पुरुष बल एवं शौर्य के महान कार्य करने के लिए ही पैदा होते हैं उदार एवं कंजूसों में कंजूस सदैव पीछे ही रह जाता है विश्व में दाता का यश फैलता है तथा कंजूस और प्रतिष्ठित होता है भावार्थ सब सज्जनों पर दुष्ट जन मित्रता का छत्र रूप बनाकर हमला करें तब उन दुष्टों का नियंत्रण करना चाहिए तथा सज्जनों को उत्तम अवसर प्रदान करना चाहिए इस नियमन का अधिकारी निष्पाप उत्तम कर्म करने में प्रवीण तथा श्रेष्ठ हो वह जो असत्य देखे उसे वह दूर करे भावार्थ जो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला धन हमें देता है जो स्तोता के स्तोत्र रूप काव्यों की सुरक्षा करता है उस धनवान इंद्र की हम प्रशंसा करते हैं इंद्र की कृपा से अन्य देव भी हमारी हर प्रकार से रक्षा करें एकोन त्रिशम सुक्कम भावार्थ हे इंद्र आपके लिए यह सोम रस निचोड़ा गया है इसलिए सोम निचोड़ने के स्थान पर आप शीघ्र जा तथा उस उत्तम रस का पान कर और प्रसन्न होकर उपासक को उत्तम धन प्रदान करें भावार्थ हे ज्ञानी वीर इंद्र ज्ञान पूर्वक की गई स्तुति का सेवन करके अपने घोड़ों पर बैठकर हमारी तरफ आए आप इस सोम याग से प्रसन्न हों भावार्थ हे इंद्र हमारे द्वारा की गई इन स्तुतियों से आपकी शोभा बढ़ती है इसलिए आप हमारे द्वारा की गई इन स्तुतियों को सुनें भावार्थ जो विद्वान पितृजन पुत्रों के समान विद्यार्थियों की पालना करते हैं वे ही सत्कार करने एवं प्रशंसा करने योग्य होते हैं भावार्थ जो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला धन हमें देता है जो स्तोता के स्तोत्र रूप काव्यों की सुरक्षा करता है उस धनवान इंद्र की हम सुरक्षा करते हैं उस इंद्र की कृपा से अन्य देव भी हमारी रक्षा करें त्रिन सुक्तम भावार्थ प्रकाशमान तेजस्वी बलवान श्रेष्ठ शस्त्रधारी शूरवीर शत्रुनाशक ऐसा मानव ही मानव का राजा हो राजा एवं राजपुरुषों में यह गुण हो वह राजा अपनी शक्ति पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे और अपने राष्ट्र के ऐश्वर्य को बढ़ाए अपने राष्ट्र के सामर्थ्य बल एवं পৌরुष को बढ़ाए भावार्थ युद्ध के समय शूर पुरुषों की सहायता करनी चाहिए मनुष्य अपने शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सूर्य किरणों का आश्रय लेता है सूर्य किरणों का स्नान करने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है जो शूर वीर तरुण हों वे राष्ट्र की रक्षा के लिए सैन्य में भर्ती हों तथा उनमें भी जो विशेष शूरवीर हों वे सेना का संचालन करें भावार्थ ईश्वर जब मानव को ज्ञान प्रदान करेगा ज्ञानियों को प्रेरणा देने वाला अग्नि सब सौभाग्य को बढ़ाने के लिए ज्ञानीयों को मानवों के पास भेजकर उन्हें तेजस्वी बनाएगा वही दिन मानवों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होगा भावार्थ मनुष्य यह समझें कि वे उस ईश्वर के औरस पुत्र हैं इसलिए वे अन्य असहाय मानवों की धनादि से सहायता करें तथा ईश्वर की स्तुति करें हे प्रभु ज्ञानियों को धन दो तथा वे ज्ञानी समृद्ध एवं अतिवृद्ध होकर दीर्घायु तक जीवन का उपभोग करें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 जो स्रेस्थ्ठ रीति से दान्द देता है उसी का धन्द सच्चा होता है इसकर सबको दान्द देकर सबका � स्रेश्ठ रीति से पोस्ण करता है इसलिए उसकी ही प्षिंसा के गीत गाने चाहिए भावार्थ हे इंद्र आप हमें धन्द देने की इक्षा करें हे अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कर्म करने वाले इंद्र आप हमें गायें भी प्रदान करें आप हमें सोना देने की भी इच्छा करें भावार्थ हे बलवान इंद्र आपको प्राप्त करने की कामना करने वाले हम आपकी स्तुति गाते हैं हमारी इस स्तुति को आप ध्यान से सुने भावार्थ हे इंद्र आप हमारे स्वामी हैं इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें कभी ऐसे मनुष्यों के वश में मत करें जो कठोर भाषण करने वाले निंदा करने वाले तथा कंजूस हों भावार्थ यह इंद्र हर प्रकार से रक्षा करने के कार्य में प्रसिद्ध हैं इसलिए यह इंद्र हम मनुष्यों का कवच ही हैं इस कवच से सुरक्षित होकर हम अपने शत्रुओं का विनाश करें राजा शत्रुओं का विनाश करके प्रजा की रक्षा करें वह प्रजा के लिए कवच की भांति हों भावार्त, हे इंद्र, आप सबसे महान हैं, आप सबसे अधिक बलशाली हैं, आपके इस बल के समक्ष अन्न प्रदान करने वाले ड्यू एवन पृत्वी लोग भी नम्र होते हैं, भावार्त, हे इंद्र, आपके साथ जाने वाली हैं, देवों के साथ फैलने वाली वीरों द्वारा की गई स्तुति आपको बलशाली बनाए भावार्थ हे इंद्र अत्यंत सुंदर ऐसे आपके लिए उत्साह करने वाले सोम रस तैयार किए जा रहे हैं तथा उसके साथ ही प्रजा नम्रता पूर्वक आपकी स्तुति गा रही है